मन्त्रपाठ सहना भवतु सहनौ भुनक्तो सहवीर्यं सह करवाहै तेजस्विनावधिमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सिधारण नमस्ते आइए आप सभी का वर्णचरण शिक्षा पाठ में स्वागत है उनका पाठ में स्वागत है पिछले पाठ में आप लोगों की कोई शंका है ये हो तो बताइए नहीं तो फिर आगे चलते है आपको कोई शंका है नहीं जी। आच्छा। नहीं आच्छा। कुलीप जी आचार्य नो हि व्यक्ति न या तु बहु बा विद्वा याद नी पडता विचार नी कता आचार्य जी पि बा बा तीन प्रकार बुद्धि बामे मे बुद्धि केसि ऐसा मे रबरी बुद्धि है <laughs> कोच आचार्यहे थे ये सेकेण्ड दूसराकरण स्थान वा का स्पेश मे नी कहा प्रकरणी कहा प्रकरण सारा का सारा जा पढा थे तु किण मे नी आया कि ये हम जो है, सब की बात कर रहे हैं, मैं मैं वही वही के के के बारे में सोच रहा हूं। वही के बारे में सोच रहा हूं। वही जीवा के बारे में सोच रहा रहा तो मैं कुछ कर्णी होटे सोचरी कण्ठ वै जिवारं सोचरी मिसि मोबारा सु मम समय मिलेगा वाचार्ये गा, गा कुरीड् है अभि व्यस्ता है व्यस्ता समाप्त अपलोड केगे करने ना जी उसमें, media में। जी? उसमें मीडिया मीडिया फायर फायर में? में में अभी अभी नहीं कर कर रहा हूं. आ, बाद में कर नहीं, अभी मुझे उसको मीडियाफार्नन्तरं नक्चलि शोर्टे गी रता संस्कृत अले पडेगे बा सकते हामे अग अ हाँ ये कर सकते जैसे हमने उसमें कुछ किया भी है, हुआ, हुआ है का का ये है। तो अष्टाध्याय भूमिका नाम से आप कर सकते हैं जी तो वो, तो वो हर क्लास अलग अलग करके अपलोड करना पड़ेगा जी वो कर लोगों के लिए कल्याण होगा उससे तो तो बार बार सोचेंगे चलिए आप हमारे विद्यार्थी है इसलिए मैं कुछ बोलता हूँ इसका खराब नहीं मानेंगे आप लोग हाँ तो चलिए अब जो है हम तृतीय प्रकरण आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे तृतीय प्रकरण स्थान प्रकार हमने पढ़ लिया करण प्रकार हमने पढ़ लिया अब जो है अथ तृतीय प्रकरणम आप सभी ने पुस्तक निकाला होगा तो अथ माने इसके बाद अथ शब्द के कितने अर्थ है बता सकते हैं अथ शब्द अजय तीन अर्थ है अर्थक हाँ कौन कौन से एक तो मंगला चरण के लिए होता है जो दी। हम प्रारंभ करने जा रहे हैं तीसरा दी। हम, हमने जो पहले कुछ पढ़ा है उसके बाद अब वेरी नाइस तो अथ शब्द अनंतर अर्थ का बोधक है अथ शब्द जो है प्रारंभ अर्थ का बोधक है या द्योतक है और अथ शब्द जो है मंगल अर्थ का भी द्योतक है द्योतक है मतलब व्याकरण इसको द्योतक मानता है वाचक नहीं मानता है वहकरण और निरुक्त वाले वाचक मानते हैं इस शब्द का ये अर्थ है अथ शब्द का मंगल अर्थ है अथ शब्द का प्रारंभ अर्थ है और अथ शब्द का अनंतर अर्थ है ये जो है निरुक्त वाले मानते हैं परंतु व्याकरण जो है व्याकरण वाले जो है करण वाले कहते हैं कि अथ शब्द मंगल अर्थ का प्रकाशक है द्योतक व्यंजक है, है। अथ शब्द अर्थ का द्योतक है अथ शब्द आ, अर्थ का द्योतक है तो यहां पर जो अथ शब्द जो है अनंतर अर्थ को बता रहा है और साथ साथ प्रारंभ भी है मंगल तो शुरू में कर ही दिया तो अब जो है हम तृतीय प्रकरण को तृतीय प्रकरण के अनंतर मान बाद प्रारंभ कर रहे हैं इसका है। इसलिए महर्षि लिखते है पश्चात पश्चात अर्थ कर रहे हैं तीसरे प्रकरण का आरंभ किया जाता है तो आरम्भ भी कर रहे हैं दोनों अर्थ हो रहा है तो जो इसमें जो है तीसरा जो प्रकरण है वह है प्रयत्न स्थान मिदम कर्ण इदम प्रयत्न एसो द्विधा नील तो प्रयत्न है और वो भी प्रयत्न दो प्रकार का है तो इसी में कह रहे हैं कि वृद्ध पाठ में लिखा है प्रयत्नो द्विविध और लघु पाठ में लिखा है कि प्रयत्नों की द्विविध प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं ऐसा है प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं तो परंतु वृद्ध पाठ में प्रयत्नो द्विविधा प्रयत्न दो प्रकार के ये बात लिखा हुआ है अब यहां पर यह है कि प्रयत्नों की द्विविधा प्रयत्न भी दो प्रकार का है अपी जो कहा है वृद्ध लघु पाठ में इस पर भी हम विचार करते हैं तो इसका अर्थ है की प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं इसका मतलब है कि अन्य और भी कुछ जो है वह दो प्रकार के हैं और प्रयत्न भी दो प्रकार के हैं तो क्या अभी पीछे आप जो भी पढ़ करके आए हैं उसमें ऐसा है की जिसको कहा कि ये दो प्रकार का है और यह भी फिर दो प्रकार का है ऐसा तो कोई प्रसंग नहीं आया, ना? आया है ना आया नहीं आया।, नहीं आया हुआ है इसलिए द्यान। यहां पर अपी मेरे में और अर्थ में होना चाहिए कि और प्रयत्न दो प्रकार के हैं अर्थात करण प्रकरण जो है वो बताया की जे बेतालब इत्यादि उसका होकर के और प्रयत्न दो प्रकार के हैं ऐसा अपी और अर्थ में होने चाहिए मेरे दृष्टि में वैसे आगे भी देखेंगे की चतुर्थ इत्यादि प्रकरण में जहाँ पर भी आएगा यदि कह रहा है पर तो किसी चीज को दृष्टि में रख करके कहा जा रहा है कि यह भी है और यह भी है जहां पर भी अपि ग्रहण होता है मतलब राम भी पढ़ता है यदि यहां पर मैं बोलूं कि इस कक्षा में वर्णोचरण शिक्षा में राजल् भल्ला जी भी पढ़ते हैं तो भी जब ही कन्य कह दिया इसका मतलब है कि कुलीपी जो है वो भी क्या हैं? कि प्रतीक जी पढते है प्रतीकजी अनन्तर कहेगे राज भल्ला जी भी हैं तो भी शब्द अन्य और अर्थ बोध का र है पंक्ति से नहीं जुड़ा हुआ है क्यूँकी हमारी दो थी पंक्ति स्थान पंक्ति और करण पंक्ति तो यहाँ पे पंक्ति से रेफरेंस तो नहीं है कहीं पे नहीं, नहीं, नहीं पंक्ति का रेफरेंस यहाँ नहीं है जी वो तो पंक्ति इसमें तो पंक्ति करने की कोई चर्चा ही नहीं की है वो तो मैं हमने बताया हुआ की ऊपर वाला स्थान पंक्ति है नीचे वाला करण पंक्ति है जी तो अपी सब जो है या तो अपी भी करेंगे जैसे की यहाँ पर प्रयत्न भी दो प्रकार के होते है ये है तुम्हारे अन्य चीज भी कोई दो प्रकार के हैं और इसको भी कह रहा है कि प्रयत्न भी दो प्रकार के है तो जैसे भी होगा यदि प्रसंग अनुसार देखा जाएगा अभी मेरे दृष्टि में अपी शब्द और अर्थ में होना चाहिए कि और प्रयत्न दो प्रकार के हैं तो वह प्रयत्न प्रयत्नो द्विविधा प्रयत्न प्रथम एक है द्विविधा प्रथम एक है तो प्रयत्न द्विविधा भवती द्वि प्रकार को अस्त प्रयत्न दो प्रकार के है और एक विशेष बात यदि आपने सिद्धांत कौम या लघु सिद्धांत कौमदी देखा होगा तो सिद्धांत कौमदी में वहां पर ये नहीं कहा है कि प्रयत्नो द्विविधा वहां पर कहा यत्नो द्विविधा वहां पर ये लिखा हुआ है की यत्नो द्विविधा यत्न दो प्रकार के है आभ्यंतरो आभ्यंतर और बाह्य ऐसा सिद्धांत कौमदी में लिखा हुआ है तो वो ठीक है अच्छा है प्रयत्नोपी द्विविधा ये भी ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है परंतु मेरी दृष्टि में इससे अच्छा वहा वो है यत्नोपी द्विविधा यत्नोपी द्विविधा मैंने यत्नो द्विविधा ये अच्छा है वहाँ पर बोलेंगे क्यों ऐसा क्यों आप समर्थन कर रहे हैं उनका तो इसलिए मैं समर्थन कर रहा हूँ कि आप जब अष्टाध्याय का सूत्र पढ़ेंगे तुल्यास प्रयत्न सवर्णम तो अष्टाध्याय तुल्यास प्रयत्न सबर्णम सूत्र पढ़ेंगे तो प्रयत्न शब्द आया है तो महाभाष्य में वहां पर जो है अर्थ किया कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में तो आस प्रयत्न से थी या आशयम च प्रयत्न से और आश्यो आज मन आस आश्यम च प्रयत्न प्रयत्न और आस प्रयत्न तुल्य तत्ल ऐसा वहाँ पर अर्थ कर रहे हैं समनाधिकरण बहुबरी पहले इतने तरह योग द्वंद करते हैं फिर जो समाधिकरण बहुबरी करते हैं तो वहाँ पर प्रयत्न शब्द जो पढ़ा हुआ अष्टाध्याय में तो वहां पर प्रयत्न शब्द से आभ्यांतर प्रयत्न लिया गया जो की अभी आप आभ्यांतर प्रयत्न पढ़ेंगे तो बोले की प्रयत्न शब्द से आप भ्यार प्रयत्न कैसे ले रहे हैं तो वहां पर महाभासकर कहते हैं कि प्रशब्द बलात् जो प्रशब्द प्रयत्न ने जो प्रशब्द पढ़ा है उसके कारण वहां पर प्रयत्न शब्द से आप भंतर प्रयत्न मैंने प्रकृष्टात यत्न प्रयत्न या प्रकृष्टो यत्न प्रकृष्टात नहीं प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न जो प्रकृष्ट वर्णों के उच्चारण में जो प्रकृष्ट यत्न है उसका नाम प्रयत्न है तो वर्णों के उच्चारण में सबसे जो प्रकृष्ट यत्न है वह प्रकृष्ट यत्न है आभ्यंतर प्रयत्न इसलिए प्रशब्द बलात् आभ्यंतर प्रयत्न ऐसा वहां पर आया है और उसी के आधार पर जो है हमें लग रहा है कि भट्टो राजीव जी के हमें लगता है कि इसी के को आधार मान करके से उन्होंने लघु सिद्धांत कंधिकार ने भटोज दीक्षित ने वहां पर यत्नों पर द्विवेदक कहा आभ्यांतरों और प्रयत्न शब्द से आभ्यांतर प्रयत्न लिया की प्रयत्न माने आभ्यांतर प्रयत्न तो अच्छा लगता है क्योंकि जो है यत्न हम कहेंगे फिर कोई शंका नहीं होगी तब समझ में भी आएगा कि भाई प्रयत्न जो है प्रशब्द पढ़ा हुआ है उससे लेना की प्रकृष्ट यत्न प्रयत्न वर्णोच्चारण में जो प्रकृष्ट यत्न है यत जो यतन है सबसे अधिक सहयोगी जो यत्न है वर्णों के उच्चारण में वह प्रयत्न है तो, तो इसीलिए ले तो कोई शंका नहीं होगी परंतु यदि आप तुलत्न सवर्ण में प्रयत्न से आभ्यांतर प्रयत्न तो लिया ही जाता है और वैसे प्रयत्न कहते हैं तो फिर शंका होगी फिर व्याख्यान करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर प्रयत्न शब्द का अर्थ है दोनों दोनों दोनो प्रयत्न की बात कर रहे हैं आभ्यंतर बाह्य की और तुल्यास प्रयत्न में जो प्रयत्न शब्द है वहां पर प्रयत्न शब्द से जो है ए, ले रहे हैं इस तरीके का व्याख्यान करना पड़ेगा जिसमें कि गौरव दोष होगा इसीलिए मैं ए, मतलब मेरे दृष्टि में भट्टोजी दीक्षित ने जो वहां यत्नो द्विविधा जो लिखा है वो ठीक लिखे है अस्तु तो चाहे वह प्रयत्नो द्विविधा हो या यत्नो द्विविधा हो तो दोनों हमने आपको बता दिया जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप ग्रहण कीजिएगा तो यहाँ कर प्रयत्नों की और प्रयत्न दो प्रकार के हैं प्रयत्न दो प्रकार के हैं कौन कौन से है तो उसके द्विविधत्व का वर्णन कर रहे हैं आभ्यंतरो मान आभ्यातर प्रयत्न या आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न या आभ्यंतर प्रयत्न या बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के प्रयत्न हुए तो फिर करें आगे आगे का जो सूत्र है दूसरा सूत्र जो है वृद्ध पाठ में तीसरा तीसरा सूत्र है कि स्वस्थान आभ्यंतरस तावत ऐसा है वृद्ध पाठ में परंतु लघु पाठ में जो है जो आपके पास होगा उसमें है आभ्यंतरस तावत मतलब दोनों का एक ही है ताबत आभ्यंतरस ताबत में ताबत का मतलब है कि पहले उन दोनों में प्रथम वत का मतलब है कि उन दोनों में प्रथम अर्थात बाह्य प्रयत्न से पहले बाह्य यत्न से बाह्य यत्न के उपदेश से पहले आभ्यंतर मैने आभ्यांतर प्रयत्न जो है आभ्यंतर जो यत्न है उसके संबंध में बताया जा रहा है उसका आरंभ किया जा रहा है आभ्यंतर ताबत मने उनमें से पहले आभ्यांतर प्रयत्न के संबंध में हम कह रहे कह रहे हैं कि उन दोनों में से कह रहे हैं इसलिए कहे हैलि महाजन य कहद्ो मे प्रथम प्रयत्न कते हैर प्रयत्न भाट मे गलतीया दिलाया वी मया बि भूल रुक जा थोड़ा सा वो तो प्रतीक्षा कर रहे होंगे रुक जाइए तो फिर बोलना पड़ेगा तो यहां जो ती, तीसरा जो है स्वस्थान आभ्यंतर स्थावत उनको भी जोड़ने तो आपने लिखा स्वस्थान आभ्यंतर स्थावत लिख लीजिये सूतक स्वस्थान नमस्ते जी सुमन जी नमस्ते नमस्ते वो जो है अब तीसरा प्रकरण प्रारम्भ हो रहा है मैंने आभ्यांतर प्रकरण जो है तो आपके पास अवर्मित शिक्षा है न हाँ तो इसमें जो है तीसरा प्रकरण है जो अंत प्रकरण है मैंने आभ्यांतर प्रकरण है तो उसमें जो कहा है की प्रयत्नोपे द्विविध इसका मतलब हुआ की प्रयत्न दो प्रकार के है यहाँ पर अपी शब्द और अर्थ में भी ले सकते है यहाँ पर भी शब्द वैसे लिखा हुआ है तो भी शब्द तो होगा की प्रयत्न भी दो प्रकार के है मतलब अन्य और भी कुछ होगा जिसके संबंध में बताया जा रहा है जो कि अभी ऐसा नहीं है आगे यदि होगा तो उसको दृष्टि में रख करके देखेंगे कि भाई इसलिए यहाँ पर अपी का अर्थ भी होगा वैसे और अर्थ है भी हो सकता है क्योंकि निपात है निपात है निपात का अर्थ होता है कि उच्चा बसे बचेसू सु अर्थ है ये निपाता जो अनेक अर्थों को कहता हो उसका नाम निपात है इसलिए अपी और अर्थ को भी कह सकता है इसलिए अर्थ हो जाएगा और प्रयत्न दो, दो प्रकार के हैं, तो प्रयत्न दो प्रकार के है आप भंतरो और बाह्य दो प्रकार के प्रयत्न हैं, तो उसमें से कह रहे हैं कि आप भंतरस तावत तावत मैने पहले पहले जो है अर्थात किस पहले तो बाह्य प्रे, बाह्य प्रयत्न के उपदेश से पहले बाह्य यत्न से पहले यह अर्थ हो गया तावत का तो आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न में से बाहर से पहले बाह्य प्रयत्न से पहले में कर रहे की व्याख्या कर रहे है और वृद्ध पाठ में इसका जो है स्वस्थान आभ्यंतर स्थापत ये है तो स्व स्थान आभ्यंतर ये सूत्र है लिखना चाहे लिख सकते हैं स्व स्थान आभ्यंतर स्थावत यह स्वस्थ आभ्यंतरस्तावत स्व लिख लिया आप स्वस्थान आभ्यंतरस्तावत आप लोगों ने भी लिख लिया जी लिख लिया जी हाँ तो स्वस्थान यहाँ पर पदछेद करेंगे तो स्वस्थाने है, सप्तमी विभक्ति एक है स्वस्थाने यहाँ पर संधि हो गई है स्वस्थाने और एचो अब लग गया तो अय हो गया तो स्वस्थान और य का लोपसा कल से लोप हो गया तो स्वस्थान बन गया वैसे पद छेद करने पर स्वस्थाने होगा और स्वस्थाने सप्तमी विभक्ति एक वचन है और आभ्यांतर ये प्रथमा विभक्ति एक है रावण की तरह ताबत जो है ये अव्य पद है स्वस्थान का मतलब है स्व स्थानी स्वस्थान तस्मिन स्वस्थाने ये षी तत्पुरुष समास हो गया इसका अर्थ क्या हुआ ताबत माने पूर्वम तो कस्मात्वम तो बाह्य प्रयत्नोपदेश पूर्वम बाह्य यत्नोपदेशात पूर्वम बाह्य यत्न से बाह्य प्रयत्न को का उपदेश करने से पहले ये तावत का अर्थ हुआ क्या स्वस्थाने मान अपने अपना जो स्थान अर्थात वर्णों का जो अपना अपना उत्पत्ति का जो स्थान है तो अपना वर्णों के जो अपने अपने उत्पत्ति का स्थान क्या है जी वर्णों की उत्पत्ति का स्थान क्या है बता सकते हैं आप लोगों में से कोई वर्णों के उत्पत्ति का स्थान क्या है वर्ण की उत्पत्ति कहा से होती है आचार्य जी नाभी ऐसी कंठ ऐसी मुर्गा ऐसी सबको एक एक अर्थ में तो कंठ तालु नाभी से नहीं कंठ तालु वो तो अलग चीज है वो तो बाह्य प्रति के अंतर्गत आ गए कुलदीप जी राजभल्ला जी वो जो है यहां पर जो है वर्णोत्पत्ति जो है वर्ण का उद्भव जो है स्थान है वह अकु बिशनिया कंठ्या पढ़ करके आये है अवर्ण कवर्घ हकार बिशनिय कंठ से उत्पन्न होते हैं तालब्याह कार सकार ये तालु से उत्पन्न होते हैं रितुरसा मूर्धन्य रिवर्ण तबर्ग रे फर जो है मूर्धन्य मुर्धन, मान मूर्धा से उत्पन्न होते हैं। है ऐसे है दंत्या रिवन तवर्ग लकार सकार जो है ये दात से उत्पन्न होते हैं और उपदानिया उपदानिया मान उन पवर्ग उपदानीय उत्पन्न होते हैं और अनुस्वारिक क्या अनुस्वार जो है नासिका से उत्पन्न होते हैं और ये भी की वो जो पंचम वर्ण है वर्ग का अपना स्थान और स्थान वाले है इत्यादि आप में मूल मूल सब बता दिया सिद्धांत रूप में तो ये कंठ से लेकर के नासिका तक जो स्थान पंक्ति है उनमें वर्णों की उत्पत्ति होती है तो इन शब्द को एक साथ कहना चाहें तो मुख कह सकते हैं कि मुख में वर्णों की उत्पत्ति होती है किसमें वर्णों की उत्पत्ति होती है जी मुख में और वर्णों की उत्पत्ति मुख में होती है इसलिए स्वस्थाने का अर्थ हुआ मुखे स्वस्थाने का क्या अर्थ हुआ जी मुखे मुखे हाँ मने वर्णों के उत्पत्ति वर्णों के अपने अपने जो उद्भव स्थान है उत, का जो स्थान है, तो सभी वर्णों का मुख है मुख में अलग अलग है कंट तालु मुर्दा इत्यादि बांट सकते हैं अलग अलग में तो तालवादी स्थान जो तालवादी जो स्थान है ये हो गया तो वर्णों के अपने अपने तालवादी जो स्थान है उस तालवादी स्थान में मुख में जो जायमान जो होने वाला उत्पन्न जो आभ्यांतर प्रयत्न है क्योंकि वह कंठ से लेकर के नासिका पर्यंत तक ओष्ट पर्यंत तक इसके भीतर जो क्रियाए होती है वो आभ्यंतर के अंतर्गत आता है प्रयत्न माने क्रिया प्रयत्न माने कोशिश ट्राई तो प्रयत्न करते हैं कोशिश को प्रयत्न करते हैं यत्न को भाई यत्न किया करो प्रयत्न किया करो हिंदी में कहते ना कि यत्न किया करो तो यत्न माने कोशिश किया करो तो यत्न कहते हैं वर्णों के उत्पत्ति में जो कोशिश जिहवा करती है वर्णों की उत्पत्ति में कोशिश जो जिहवा का मूल से लेकर के नीचे का औष्ट पर्यंत तक जो है ये करती है मने इसके माध्यम से जो आत्मा करती है कहने का अभिप्राय यह हुआ तो ये जो प्रयत्न की जाती है उसका वो जो कोशिश की जाती है वो मुख के अंदर ही होता है कि बाहर होता है जी कोशिश तो वर्णों की उत्पत्ति का जो प्रयत्न है मुख तो इसीलिए कंठ से लेकर के नाश मे मुख ओष्ट पर्यंत तक के भीतर में जो प्रयत्न होता है इसको कहते हैं आभ्यांतर और उससे जो बाहर होता है उसको कहते हैं बाह्य वो बाहर का हो गया जैसे एक अंतरंग सदस्य होता है एक बहिरंग होता है ना जी कमिटी में भी होता है एक एक होता है है को क्या कहेंगे जीवां। मुझे नहीं पता। एक जी मुझे अंतरंग है, भीतर में बहार सदस्य मूली वर्णोत् अन्तरङ्गीत मे यत्ताभ्यन्तर प्रयत्न और वह वर्णों की उत्पत्ति में कंठ से लेकर के ओष्ट पर्यंत नाशका पर्यत तक जो भीतर में जो क्रिया हुआ वह आभ्यंतर है तो इसलिए करें कि यह इसका मुख्य मान यह मुख्य है तो यह मुख्य होने के कारण इसका पहले व्याख्यान किया जा रहा है तो इसलिए करके स्वस्था आभ्यंतर स्थापत मने वर्णों के उत्पन्न वर्णों के अपने अपने जो उद्भव स्थान तालवादी जो उद्भव स्थान है उत्पत्ति का जो स्थान है उसमें जो किए जाने वाले प्रयत्न है उसमें जो किए जाने वाले प्रयत्न है वह आभ्यंतर प्रयत्न है उस आभ्यंतर प्रयत्न का अब उपदेश किया जाता है ये हो गया स्वस्थान आभ्यंतर स्थावत का समझ में आया अर्थ जी जी की फिर बताऊ आ गया आचार्य जी राजभल्ला जी आप समझ गए समझ गए हाँ बहुत सरल है स्व स्थाने आभ्यास अपने स्थान में मान वर्णों के अपने अपने जो स्थान तालवादी स्थान जो है कंठ से लेकर के नाशिका पर्यंत तक ये अपने अपने जो स्थान है इन स्थानों में इन स्थानों में जायमान जो प्रयत्न है इन स्थानों में जो जिहवा प्रयत्न करता है कोशिश प्रयत्न करती है जिहवा इसमें जो कोश नीचे वाले ओष्ठ प्रयत्न करते हैं तो इनमें जो ये प्रयत्न किया जाता है इसका नाम है आभ्यंतर प्रयत्न तो इसीलिए प्रकृष्ट यत्न हो गया है। इसका नाम है प्रकृष्ट यत्न वर्णों के उत्पत्ति में वर्णों को उत्पन्न करने में मुख्य रूप से भूमिका निभा जीवा निभा रही है कोशिश कर रही है इसलिए आभ्यंतर प्रयत्न तो अपने स्थान में पहले आभ्यंतर प्रयत्न को कहते हैं वर्णों की उत्पत्ति में जो पहला जो क्या बोलते हैं यत्न है, रहे है। वर्ण की उत्पत्ति में जायमान जो आभ्यांतर प्रयत्न है उस आभ्यंतर प्रयत्न का उपदेश किया जा रहा है तो अब जो है ये जो आभ्यांतर प्रयत्न है वह आभ्यंतर प्रयत्न पांच प्रकार का है आभ्यंतर यत्न दे आर फाइव टाइप्स ऑफ आभ्यंतर प्रयत्न पांच तरीके का यत्न होता है वर्णों के उच्चारण में जो भीतर में मुख के भीतर में जो है पांच तरीके का यत्न होता है पांच प्रकार से कोशिश किया जाता है तो पांच प्रयत्न पांच प्रकार का जो कोशिश करना होता है वह उसमें से एक का नाम है स्पृष्टता दूसरे का नाम है ईशत स्पृष्टता तीसरे का नाम है ईसद विवृतता चौथे का नाम है विवृतता और पांचवे का नाम है संवृत्तता मने पांच प्रकार के यत्न हो गए स्पृष्टता मने स्पृष्ट का होना ईशत स्पृष्ट बने ईसत स्पृष्ट का होना ईसद विवृत बने ईसद विवृत का होना ता जहां पर आता है तावस्तव ता तलो ईसत मान स्पृष्ट से भाव कर्म वास्पृष्ट भा, स्पृष्ट का करना कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में जो है तल प्रत्यय होता है तो यहाँ पर कर्म अर्थ भी कर सकते हैं, भाव भी अर्थ स्पृष्ट का करना स्पर्श का करना थोड़ा सा स्पर्श का करना थोड़ा सा खोल के करना खोल कर करना या खोल या विवृत का होना खुले हुए का होना और समृद्धता संकुचित हुए का होना इत्यादि इत्यादि तो ये पांच प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न है तो पांच प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न में ये चल रहे हैं सबसे पहला इसमें जो दिया कि स्पृष्ट करना स्पर्शाहपृष्ट करना तो स्पृष करना है स्पर्शा दोनों में समान नहीं, समान सूत्र है कोई अंतर नहीं है स्पृष्ट करना है यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन है स्पर्शा है ये भी प्रथमा विभिन्ति बहुवचन है विशेष विशेषण हो गया अब स्पृष्ट करना का मतलब क्या हुआ जी तो यहाँ पर है स्पृष्टम समाप्त करेंगे स्पृष्ट करना में तो उस देखिए स्पृष्टम कर्णम यहाँ पर कर्णम का अर्थ है प्रयत्न मने यन कर्णम मने प्रयत्न प्रयत्न मने प्रयत्न प्र से यहाँ पर आभ्यांतर ले लेंगे तो कर्णम का अर्थ हुआ प्रयत्न प्रयत्न मने आभ्यार प्रयत्न तो बोलने की स्पृष्टम कर्णम अर्थात प्रयत्न ये शाम ते स्पृष्ट समास हो गया बोल रहे है फिर देखेंगे फिर लिखेंगे स्पृष्टम कर्णम ये शाम कर्णम का मतलब है प्रयत्न यहां पर कर्णम का अर्थ वो साधन नहीं है देखो शब्द एक ही है परंतु अर्थ के आधार पर मतलब सामने जो अर्थ है उसके आधार पर उसमें निर्वचन अलग अलग हो जाएगा फिर उस अर्थ को बताएगा वहाँ पर कर्णम जो था पीछे कर्ण प्रकरण जो दूसरा वहां पर करण का अर्थ जो साधन था क्या क्रियते करणम मैने जिसके द्वारा कोई चीज किया जाता है जिसके द्वारा कुछ किया जाता है उसका नाम करण है जैसे हम डंडे से चलते हैं डंडे से आम तोड़ते हैं पैर से चलते है लेखनी सी लिख, लिखते है तो वहाँ पर साधन अर्थ को बताएगा तो जिहवा के द्वारा वर्णों का उच्चारण किया जाता है इसलिए वहां पर जिह इत्यादि करण हो गया वहां पर करण का अर्थ है ये परंतु यहाँ पर कर्ण जो है वह प्रयत्न अर्थ में है कर्णम करण क्रियम जो किया जाता जो करना होता है मैंने यहाँ पर भाव अर्थ को बता रहा है तो सीधे प्रयत्न को कोशिश को बता रहा है तो इसलिए कर्णम का अर्थ पर है आभ्यांतर प्रयत्न तो स्पृष्टम कर्णम अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न ये शाम ते करना बहुबरी समाप्त हो गया की स्पृष्ट है आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों का वे वर्ण स्पृष्ट कर्ण है तो जिन प्रयत्नों का जिन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है उन वर्णों को कहेंगे स्पृष्ट करण वह किन वर्णों का है तो स्पर्शा तो यहां पर मान स्पर्श जो वर्ण है उस स्पर्श वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न जो है स्पृष्ट है मैने पहला स्पृष्ट प्रयत्न हो गया आभ्यंतर प्रयत्न क्योंकि यहां पर जो है कहने का अभिप्राय है ये हुआ की स्पर्श जो वर्ण है स्पर्श काते किसे हैं? तो है, इस है तो कादयो मावसाना है स्पर्शा ककार से लेकर के मकार पर्यंत तक जो पच्चीस वर्ण है कठ डना तथ दादयो मावसाना ककार से लेकर के मकार पर्यंत तक जो पच्चीस वर्ण है इसका नाम है स्पर्श वर्ण स्पर्श वर्ण है इसको स्पर्श इस वर्ण क्यों है क्यों कहते हैं क्योंकि जेहवा और अधरो जो है नीचे वाला जो ओष्ट है जो स्थान पंक्ति वाले जो जेहवा और अधरो है जेहवा और अधरो जब स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं पूरा पूरा स्पर्श करते हैं तब वह उस प्रयत्न का नाम स्पृष्ट प्रयत्न हो जाता है तब वह स्पृष्टता कही जाती है कि भाई ये पूरे पूरे जब जिह जैसे ट आप लोग बोल सकते हैं जैसे ट तो, तो, तो यहां पर जो है जिह उन उन स्थानों को पूरे पूरे छू रहा मान छू रही है जिह अगर जैसे कहते हैं तो नीचे वाला ओष्ट ऊपर वाले ओस्ट को पूरे पूरे छू रहे हैं ये नहीं की थोड़ा छू रहे हैं तो ये पूरे पूरे छू रहे हैं इसीलिए इसका नाम है स्पृष्टता वही स्पृष्टता कही जाती है या जा वही स्पृष्ट है स्पृष्टता हम बार बार स्पृष्टता इस इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कोई भी किसी भी चीज को जब व्याकरण मैंने संस्कृत में एक मतलब ये, रूल है जब मनुष्य का तो मनुष्यत्व मनुष्य कहने से मनुष्यत्व का भी ग्रहण होता है आप जब व्याकरण आगे पढ़ेंगे अर्थवधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम तो अर्थवधातु अ प्रत्यय प्रातिपदिकम जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रातिपदिक के क्या क्या अर्थ है तो बताएंगे कि कोई भी शब्द बोलते हैं तो उस शब्द के कितने अर्थ हैं जानते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं हम सभी लोग परतु जानते हैं केवल वैयाकरण व्याकरण वाले लोग ही जानते हैं सामान्य व्यक्ति नहीं जानते हैं और परंतु स्वीकार कर लेंगे सभी जैसे हमने वाग, शब्द बोला अनंत कुलदीप राजभल्ला प्रतीक सुमन कोई भी एक शब्द ले लीजिए तो यहाँ पर हमने अनंत कहा तो अनंत शब्द से क्या क्या अर्थ का ज्ञान होता है अनंत हमने कहा तो एक तो जो सामने जो व्यक्ति जो पढ़ रहा है कॉन्फ्रेंस कॉल से इस अर्थ का भी हो रहा है दूसरा अनंत शब्द का अनंत शब्द से पता चलता है कि यह पुरुष है स्त्री नहीं है तो पुमलिंग अर्थ का भी हो रहा है तीसरा अनंत शब्द कहते हैं कि अनंत अष्टाध्यायी पठती अष्टाध्याय स्मरती तो यहां पर अनंत शब्द से ये बोध हो रहा है कि अनंत एक है दो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि अनंत का अर्थ जो है पुरुष भी है मन लिंग भी है अनंत का अर्थ वचन भी है क्योंकि वह एक है ऐसे ही अनंत शब्द जो है कहने से अनंत संस्कृतम पठती जब हम कहते हैं अष्टाध्यायी स्मृति कहते हैं तो यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अनंत जो है यहां पर कर्ता कारक है तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि अनंत शब्द का अर्थ कारक भी हो गया तो अनंत के देखे कितने अर्थ हुए कारक लिंग संख्या संख्या मान वचन तो कारक लिंग संख्या ऐसे ही अनंत शब्द जब हम कहते हैं तो एक होता है प्रवृत्ति निमित, आप इसको इस रूप में समझिए एक और दूसरा उदाहरण दे रहा हूं गौ शब्द अब गाय कहते हैं तो गाय शब्द से क्या क्या अर्थ का बोध हो रहा है तो भाई गौ शब्द या अनंत शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो अनंत शब्द से राजभल्ला का क्यों नहीं बोध हो रहा है राजभल्ला के तु राजभल्लान्त है कुलदीप के है प्रतीकजी क्यो न जा है प्रतीक जी को के है कुलदीप जी को क्यों नहीं लिया जा रहा है गौ शब्द कहते है भो क्यो न लि जा है भो गौ को क्यों नहीं लिया जा रहा है का मतलकार विना कारण का कार्य नोता है गौ शब्द कहा तो उसको कहते प्रवृत्ति निमित्त उसी का नाम है प्रवृति निमित्त की जिस अर्थ और धर्म को लेकर के जिस धर्म को लेकर के जिस कारण शब्द का की प्रवृत्ति होती है जिस अर्थ और धर्म को लेकर के शब्द की प्रवृत्ति होती है वह अर्थ और धर्म जो है वह अर्थ और धर्म जो है उस शब्द की प्रवृत्ति निमित होती है गो शब्द का प्रयोग जो है गो शब्द की प्रवृत्ति यदि किसी अर्थ में है किसी अर्थ विशेष में है तो गोत्व को लेकर के हो रही है अनंत शब्द किसी अर्थ को कहा रहा है तो वह अनंत शब्द की मैने उसका कोई ना कोई कारण है उस अनंतत्व या उनके माता पिता ने अनंत शब्द के अंदर एक शक्ति जब जन्म लिए अनंत जी तो जब नामकरण संस्कार हुआ तो नामकरण संस्कार के समय इनके माता पिता ने एक शक्ति डाल दी संकेत नाम की शक्ति डाल दी जिसके कारण हम अनंत शब्द से वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल में पढ़ रहे हैं उन्ही का बोध कराएंगे बोध होगा अनंत शब्द से जो है वहां पर दूसरा राजभल्ला जी का बोध नहीं होगा प्रतीक जी, जी का बोध नहीं होगा सुमन जी का बोध नहीं होगा कुलदीप जी का बोध नहीं होगा तो कहने का अभिप्राय है जिसको कहते है। सत्ता कह सकते हैं, जिसको हैं सकते हैं प्रवृत्ति सकते धर्म कह सकते हैं तो धर्म, सत्ता ये सब आपस में पर्यायवाची शब्द हो गया तो किसी भी कोई भी जो प्रातिपदिक होता है तो प्रातिपदिक के पांच अर्थ होते हैं तो एक हो गया आपका प्रवृत्ति निमित्त जिस धर्म को लेकर के जिसके कारण हम शब्द का किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयोग करते हैं उस कारण को उस प्रवृत्ति निमित्त को उस धर्म को भी उस, उस, उस शब्द का अर्थ कहा जाता है हम उस धर्म को भी उस शब्द का अर्थ कहते हैं तो गौ का अर्थ हो गया गोत्व एक अर्थ हुआ अनंत का अर्थ हो गया कि अनंत के अंदर जो संगीत नाम की शक्ति है जो जो कि उनके माता पिता ने उनको दिया जब जन्म लिए तब नामकरण संस्कार में तो एक अर्थ हो गया प्रातिपदी का प्रवृत्ति निमित्त दूसरा अर्थ हो गया द्रव्य तो कि जो सामने जो आख ना कान इत्यादि वाले जो बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं या गौ जो शासनादि मत जो गऊ है शासनादि कल कम्बल वाले जो गौ है तो दूसरा हो गया द्रव्य तो किसी भी शब्द के किसी भी प्रातिपदी के एक अर्थ हो गया प्रवृत्ति निमित्त दूसरा हो गया द्रव्य तीसरा अर्थ हो गया लिंग चौथा हो गया संख्या और पांचवा हो गया कारक कि ये करता है कि कर्म है कि करण है कि संप्रदान है तो वह वाक्य में पता चलता है तो ये पांच प्रातिपदिक के अर्थ हैं तो हम जब कोई भी शब्द कहते हैं तो वह शब्द जो है प्रवृति निमित्त को भी कहता है धर्म को भी कहता है तो इसीलिए यहां पर हम स्पृष्ट से स्प्रष्टता ऐसा सीधे धर्म पर चलते हैं मैने धर्म क्योंकि उसी धर्म के कारण ही उसी प्रवृत्ति निमित्त के कारण ही उस शब्द का किसी अर्थ विशेष में प्रयोग किया जाता है तो इस स्पृष्टता के कारण ही इस स्पृष्ट शब्द का हम किसी विशेष अर्थ में प्रयोग करेंगे इसलिए स्पृष्टता इस मैंने कहा ईसत स्पृष्टता कहा ईस विवृत्तता कहा मान स्पृष्ट का होना वह स्पृष्ट के अंदर जो धर्म है वह उसको संकेत कर रहा है तो चलिए, मैंने बहुत ही गंभीर बात कही इस पर बार बार आप विचार करेंगे तो आपको और अधिक समझ में आएगा तो स्पृष्ट करना स्पर्श अर्थ हुआ की जिन वर्णों का आभ्यांतर प्रयत्न स्पृष्ट है उन वर्णों को कहते हैं स्पृष्ट करण अर्थात स्पर्श वर्ण जो है स्पृष्ट करण वाले हैं क्यों है क्योंकि जिहवा और नीचे का ओष्ट जो है यह स्थान को, को पूर्ण रूप से स्पर्श करता है स्पर्श में गि का मूल कंठ को पूर्ण रूप से स्पर्श करता है चौथ में जिहवा का मध्य तालु को पूर्ण रूप से स्पर्श करता है चठ में जीहवो पाग्र या जिहवाग्राध मुर्धा को पूर्ण रूप से स्पर्श करता है छूता है और ऐसे ही जिहवाग्र जिह या इसमें जो है उसको दात को पूर्ण रूप से छूता है और अगर नीचे का ओष्ट अ कहते हैं तो ऊपर वाले ओष्ट को पूर्ण रूप से छूता है इसलिए ये स्पर्श वर्ण का आभ्यांत प्रयत्न स्पृष्ट है स्पृष्ट प्रयत्न वाले स्पृष्ट आभ्यांतर प्रयत्न वाले अर्थ स्पृष्ट कर्ण वाले स्पर्श वर्ण है समझ में आ गया जी इसमें कोई शंका इसमें यदि कोई शंका हो तो पूछे नहीं आचार्य जी कि को कोई शंका तो नहीं है नहीं है आचार आगे चलते हैं अब स्पृष्ट करना स्पर्शा के बाद स्पर्श के बाद कौन से वर्ण आते हैं अंतस्थ आते हैं क्योंकि व्यंजन को तीन भाग में बांट दिया है स्पर्श में अंतस्थ में और ऊष्म में तो अंतस्थ वर्ण इसके बाद आता है यरलव तो यलव यर तो है ईसत स्पृष्ट करना अंतस्था तो ईसत स्पृष्ट करना प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है अंतस्था प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है अब जो है समासम है कर्णम ये कर्णम मैंने आभ्यांतर प्रयत्न मैं थोड़ा सा स्पृष्ट थोड़ा सा छूना थोड़ा सा स्पर्श करना मैंने थोड़ा सा स्पर्श किया हुआ कोशिश है जिन वर्णों का स्पृष्ट में तो प्रत्यय है तो या तो थोड़े से स्पर्श किए जाने वाले कोशिश है जिन वर्णों का जिन वर्णों का आभ्यातर प्रयत्न थोड़ा सा स्पृष्ट है उसको कहेंगे ईशत स्पृष्ट कर्ण तो अंतस्थ जो वर्ण है जो अंतस्थ वर्ण है यह अंतस्थ वर्ण का आभ्यांतर प्रयत्न ईशत स्पृष्ट है ये पूरे पूरे यह जो है ताल य को तालु मान जिह का मध्य तालु को रू जेहवाग्र जो है या जीवोपाग्र जो है जिहरा जी, पूर्ण रूप से मूर्धा को और लो जो है इसमें नीचे वाले ए, मन, न, बोलते बोलते जेहाग्र जो है वह पूर्ण रूप से दात को और व जो है यह पूर्ण रूप से ओष्ट को व ये नहीं छूता है जैसे वह बोलेंगे तो जैसे गोल हो जाता है पूरा पूरा ओष्ट जैसे प हुआ तो प में तो नीचे वाला ओष्ट पूरे पूर्ण रूप से ऊपर वाले को स्पर्श करता है परंतु व कहते हैं तो वह में नीचे वाला पूर्ण रूप से नहीं होता वह बगल का तो छू जाता है परंतु बीच का वह गोलो खुला खुला रह जाता है इसलिए ये अंतस्थ वर्ण जो है इसमें जो स्पर्श इस होता है जिहवा और जेवा इत्यादि जे जीवा और अधिकोष जो है स्थान पंक्ति को जो स्पर्श करती है वह करण पंक्ति पंक्ति को जो स्पर्श करते हैं या करण पंक्ति से स्थान पंक्ति को जो स्पर्श किया जाता है वह थोड़ा सा ही होता है स्पर्श इस इसलिए यह ईसत स्पृष्ट करण वाले है ईसत स्पृष्ट अभ्यंतर कर वाले हैं अर्थात अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईसत स्पृष्ट इस है ये इसका मतलब हुआ आगे है ऐसे ही अब इसके बाद उष्म वर्ण आ गया अंतस्थ के बाद उष्म वर्ण ऐसे अंतस्थ के समय बताया था आपको कि देखो इसमें स्पर्श इस और उष्म के मध्य में यहां पर यलब इसलिए अंतस्थ नाम हो गया एक तो ये अर्थ हुआ इसलिए इसको अंतस्थ यबो को अंतस्थ बन कहते हैं और दूसरा शायद हमने कभी आपको बताया होगा नहीं बताया होगा तो अभी आप जान लेंगे कि अंतस्थ यवो को अंतस्थ इसलिए कहते हैं इसका एक कारण है कि ये मध्य का है मध्य का है अर्थात न ये स्वर्ग है न व्यंजन है जैसे अंग्रेजी में भी होता है एक होता है सेमी वावेल एक हो गया वावेल हो सेमी वावेल और एक होता है कॉन्सोनेंट तो इसमें से डब्ल्यू और वाई ये वाविल, सेमी वाविल है सोमी वा सेमि वाबन्ध सेमि वा क्यो कि सेमि जिको अर्धस्वर जो है क्यों है सेमी जिसको मा अर्धस्वर वाय अर्धस्वर, अर्धस्वर की कान्सोनेट बन जाता हैर की वा बा वा बन जाता हैल है।, है ये जैसे डब्ल्यू औच का है इधर का भी है उधर का भी है जो इधर का भी हो उधर का भी वो बीच का होता है तो वही मध्यस्थ करता है कहते ना भाई आपस में मध्यस्थ तो मध्यस्थ कौन करेगा मध्यस्थ जब आपस में दो में झगड़ा होता हो तो मध्यस्थ करने वाला जो होता है वो किसी एक पक्ष का नहीं होता है। दोनों पक्ष का होता है इसलिए बीच का होता है वह बीच वाला जो होता है वह उधर भी और इधर भी इधर से भी बातचीत करेगा उधर से भी बातचीत करेगा और दोनों के फिर दोनों का सुलह करता है बीच का मतलब ये स्वर भी है और ये व्यंजन भी है इसलिए संप्रसारणम एक के स्थान में जो यन ई रिली को जब येगा तो स्वर व्यंजन के रूप में बदल गया वह इू, इू, और कुछ ऐसी स्थिति होती है कि यवर अल मैने प्रति एक मैंने यहाँ पर ई जैसे प्रत्येक रूप में बदल गया तो यह व्यंजन हो गया और ई गण संप्रसारणा में य को जो ईरिली होता है तो वो वहां पर यूप में हो गया तो कहने का अभिप्राय इस रूप में इस दृष्टि से भी जो है इसको अंतस्थ कहा जाता है भी है। अब इसके बाद जो है उष्म वर्ण है उष्म जो है उष्म है, है तो उष् इसलिए उसको उश्म उच्चारण में जो है मुख्य गर्म वायु निकलता है इसलिए उष्म वर्ण कहते हैं वैसे उष्मीय तृतीय वर्ण द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है उसका भी नाम है जो की अब आगे पढ़ेंगे ऊष्व वर्ण का जो आभ्या प्रयत्न है वह ईषद विवृत है तो ईषद विवृत करना ऊषमाण तो ईसद करणाह प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है ऊषमाण ये भी जो है प्रथम व्यक्ति बहुवचन है ऊष्म शब्द है ऊष्मा ऊष्माण ऊष्माण तो प्रथमा बहुवचन है तो ईषद उश्मा, उश्मान, विवृत करना में समाज है ईषद विवृतम कर्णम ये शाम कर्ण मन आभ्यंतर प्रयत्न मैनेवृत आभ्यांतर प्रयत्न है जिन वर्णों का उन वर्णों का नाम है ईसदिवृत करना, कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जिहवा और जब को थोड़ा सा दूर से स्पर्श जब करता है तो उसको कहते हैं ईसद विवृत उसको कही जाती है उसके तब वह ईसदिवृतता कही जाती है या तब वह ईसदिवृत कहा जाता है कि जिहवा या अधरो थोड़ा दूर से स्पर्श करेगा पूरा दूर नहीं थोड़ा सा दूर होगा हो विवृत हो हुआ, हुआ और थोड़ा दूर है थोड़ा सा मैंने तो कहेंगे दूर जितना है उसकी अपेक्षा पास है तो ये तो ईसदिवृत का मतलब हुआ कि जब जिह और अधरो जो है जब स्थान को थोड़ा सा दूर से स्पर्श करता है थोड़ा दूर से स्पर्श करता है तब वह ईसदिवृत्तता कही जाती है तो उस मरण में जो है अधरो और जिहवा जो है वह थोड़ी दूर से इस पर, थोड़ी दूर पर जो है दूरी पर जो है मानो की वह पूरा स्पर्श भी नहीं किया और स्पर्श भी किया हुआ है कि जैसे उसको इसी रूप में समझिए कि जैसे अंतरिक्ष जो आजकल का विज्ञान अंतरिक्ष तो हमारे यहाँ पर तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो भी खाली स्थान है सबका नाम अंतरिक्ष है परंतु आज का विज्ञान जो है आज का विज्ञान अंतरिक्ष सबको नहीं मानता है अंतरिक्ष उसी को मानता है कि जैसे जिहवा जैसे ए, ए, क्या बोलते पृथ्वी है अर्थ है तो अर्थ का अर्थ की ग्रेविटी जो ऊपर तक वो जहां तक अर्थ उसको कहते हैं कि केवल ये इतना ही का नाम नहीं अर्थ है कि अर्थ उसका नाम है कि जो यहां से और जो हवाई जहाज जब ऊपर जब एरोप्लेन जब उड़ता है और जहां तक इसका आकर्षण है पृथ्वी का उतने पूरे क्षेत्र का नाम है पृथ्वी और उससे ऊपर जो है वह अंतरिक्ष है आज का विज्ञान ऐसा मानता है तो यहां पर यह है कि जैसे यहां पर पृथ्वी जितना यह है कि उस सबका नाम पृथ्वी है इस सबको पृथ्वी कहते हैं उससे ऊपर अंतरिक्ष है तो वो उस पूरे क्षेत्र का नाम जैसे पृथ्वी हो गया ऐसे ही यहाँ पर जो है वो किंचित दूरी न स्पर्शत में थोड़ा सा दू, थोड़ा दूर से स्पर्श करता है वह पूरा उसका क्षेत्र होता है वह पूरा स्पर्श ना करे परंतु उसमें थोड़ी दूरी है और फिर ज्यादा दूरी है तो वो पूरे उस क्षेत्र को हमें लेना है तो यहाँ पर जो उष्ण जो है वह उष्ण का जो आभ्यांतर प्रयत्न ईसद विपरीत है अर्थात वह जिहारा धरो थोड़ा दूर से स्पर्श उसको कर रहा है उष्ण में जो है ये वाला ध्रष्ट जिहवा जो दूर से स्पर्श करती है अब आगे है विवृत करना दूसरा इसमें विकल्प भी गया कि भाई आ, नहीं तो इसमें उस मरण में ऐसा भी देखा गया है भाई विवृत पूरे पूरे दूर है थोड़ी सी दूरी नहीं है उसकी पूरी दूरी है पूरे दूर रह करके वह स्पर्श करता है अर्थात स्पर्श करता मतलब उस दायरे में रहता है तो इसीलिए विवृत करना वा विवृत करना प्रसन्न बहुवचन है वह अब है समास हो गया विवृत करना में विवृतम करना, करना ये बहुबरी समास हो गया विवृत है का। तो ये उष्ण वर्णों का विवृत है आ रही है तो अर्थ हो गया कि वर्ण जो है विवृत प्रे भी है तो जिहार अधरो जब अस्थान को दूर से स्पर्श करेगा दूसरे जब स्पर्श करते हैं तब विवृतता कही जाती है तभी विवृतता होती है तभी विवृत का होना होता है तो उष्मत प्रयत्न वाले हैं उष्म जो है वह विवृत प्रयत्न वाले हैं है, है। है, है। अब उष्म विवृत प्रयत्न वाले हैं ठीक है उसमें संजग विवृत करना वा सा जो है विवृत पैतन वाले भी है ऐसा मतलब इसका अर्थ हो जाएगा आचार्य समय हो गया है आप लोग प्रश्न है हाँ कोई प्रश्न है विवृत का अर्थ क्या होता है ठीक है बहुत सुंदर विवृत शब्द का अर्थ हो गया खुला हुआ विवृत में वी उपस मन वृदु है उसे एक तो अप्रत्यय है तो यहां पर विवृत मे शब्दार्थ हुआ कि खुला हुआ खुला हुआ तब प्रत्यदि भाव में स्वाद यदि करेंगे तो खुलना हो जाएगा तो इसीलिए यहाँ पर विवृत शब्द का अर्थ जो हुआ वो उस तरीके से हुआ परंतु मैंने कहा कि विवृत का मतलब ये है की जब जिह और अधरो दूर से मैंने जिस वर्ण में जिहवा और अधरोष्ट जो है स्पर्श करता है स्थान को तो वह दूर से ही मैंने प्रयत्न करता है कि ऊपर छूए परंतु वह छूता नहीं है वह उसमें बस केवल कोशिश होती है तो उसको कहेंगे विवृत उसमें खुला ही है ना जी उसमें दूरी हो गई ना जैसे कोई भी चीज खुला हुआ हो तो उस बस जैसे हम मुख को खोलते हैं तो ऊपर वाले ओष्ठ जब हम मुख खोले और ऐसे मुख जब गोल हो जाए तो दूरी हो गई ना उसमें ऊपर वाले दाँत और नीचे वाले दाँत में ऊपर वाले ओष्ट में नीचे वाले ओष्ट में इन सब में दूरी हो गई ना तो ऐसे ही जब वर्णों के उच्चारण करने में जीवा और अधरोप करती है तथा स्पर्श करते हैं तो उसमें जीवा जो करती है तो कुछ में तो पूरे करती है स्पर्श कुछ में जो है थोड़ी सी थोड़ी सी स्पर्श जीवा करती है और कुछ में यह है कि वह दूर से ही वह बस केवल मात्र कोशिश होती है उसमें केवल मात्र स्पंदन होती है केवल कोशिश होती है वह वो, वो उसको स्पर्श नहीं करती है जीवा माने तत्स्थान को छूती नहीं है वह छूने का प्रयास करती है और कुछ ऐसा है कि छूती तो है परंतु वो, वो भी छूना कैसा ही है वो भी दूरी है दूर ही है परंतु जो दूरी विवृत में जो है जितना दूरी होती है उससे कम दूरी होती है यह है इसका तो विवृत इसलिए उसको कहते हैं विवृत तभी विवृत्तता कही जाएगी तभी वो विवृत है स्थान इस को मैंने करण को स्थान से दूर होना पूरा दूर होना सब विवृत और पूरा दूर होना केवल प्रयत्न मात्र करना मैंने कोशिश मात्र करना हो गया विवृत समझ गया और किने को कोई प्रश्न नहीं है सुमन जी आपको कोई प्रश्न है सुमन जी म्यूट आप किए हुए हैं आप म्यूट खोल लीजिए आपको यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए अच्छा तो अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना जी जी यार सेमी यारेमील है और उ से जीवा जी तो मंत्र पाठ करते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः नमस्ते जि नमस्ते